बोलवंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय श्री नय गौर हरिमो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 मण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद बोलवृंदवे लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यमलगल वग्मय मम तम जगत्वर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धा नमा तत् वंदेहम श्रीगुरोकम श्रीगुरू वैष्णवा श्रीरूपम श्री साग्र जात सह गण रघुनाथांतम तम सजीव साद्वैतम सबधूतम पर्यन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य दीव श्रीराधा पादा सह गणलता श्री विशाखाबीता हृदय येरणया प्रवर्तिहम तो बराकुकोपी तस्य हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम दिवीं सरस्वती व्या तत् जैं तौरा राधे वृंदवनेश्वरी भृषवान्न प्रणमामि हरिप्रिये हे श्री सनातन प्रभो कुणाबो राशे हे रूप दुर्गत जनईक दयालूको हे भट्टुम सुमते रघुनाथ में मेतमंद मते दयांद्र तुलसी काननम यत्र, यत्र पद्म का पुराण पठनम तत्रि तत तो हरि बोलो बोल वृंदावन हरि लाल की जय गुर्देव शरण परम श्री चैतन्य चरताम श्रीमद महाप्रभु भगवत साधन भक्ति अवधेय भक्ति उसका निरूपण करते हुए पूर्व प्रसंग में ये कह आते हैं क्या आए हैं कि श्री ठाकुर जी वे साधक की जितनी भी अभिलाषाएं उन सब को पूरा करते हैं तीन प्रकार की भक्ति है एक है गौणी भक्ति दूसरी है मिश्रा तीसरी है शुद्धा कोई किसी भी प्रकार का भक्त हो यदि भक्ति के साथ में किसी तरह से जुड़ा है तो ठाकुर अंत में उसको शुद्धा भक्ति ही प्रदान करते हैं और इसी प्रकार वैधि भक्ति भी अंत में राग भक्ति के रूप में ही परिणत होती है वैधि भक्ति की भी अंत में परिणिति राग भक्ति के रूप में ही है और सभी भक्तियां श्री हरि, सभी भक्तियां भक्ति के स्वरूप शक्ति के प्रभाव से अंत में शुद्धा भक्ति के रूप में परिणत होंगी सी को सत्ताईसवी प्यार में कह रहे हैं बाईसवा परिच्छेद सत्ताइसवी पर काम लागे कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे काम छाड़े दास होते हो अभिलाष कई बार ऐसा होता है कि कामनाओं को लेकर के कोई व्यक्ति भजन करता है काम लागे कृष्ण भजन किसी अभिलाषा के लिए उसने कृष्ण का भजन किया कि मुझे राज्य मिल जाए मुझे यश मिल जाए मेरा रोग दूर हो जाए अंत में उसे शुद्धा भक्ति मिल जाती है तो भाई किसी तरह से लगो तो सही कहने का मतलब यह है कि किसी बहाने से ही सही एक बार लगो तो सही लगोगे तो फिर ठाकुर की भक्ति के प्रभाव से भी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी और इच्छाएं पूरी होने के बाद में फिर भक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी इसलिए भाई कहीं अनखनाते हुए आलस्य से युक्त होकर के कैसे भी भगवान राम का नाम लो ठाकुर का नाम लो तो नाम कहीं ना कहीं कृपा कर देंगे ये ये कहने का ताक जैसे हरिभक्त सुधोदय में कहा गया स्थानाभिलाषी तपसिस्त तो हम स्वाम प्राप्तमान हुई हम काचम विचिनन एवं दिव्य रत्नम स्वामीन में वरम नाचे हे प्रभु जैसे काचम विचंद कोई व्यक्ति कांच को ढूंढना चाह रहा हो और कांच को ढूंढते ढूंढते उसे हीरा मिल जाए ऐसी दशा मेरी हुई मैं प्रलाद जी कह रहे हैं कि मैं सिंहासन प्राप्त करने के लिए पिता की गोदी प्राप्त करने के लिए स्थानाभिलाषी स्थान की अभिलाषा वाला तप से हम मैं तप में स्थित हुआ परंतु तमाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र हुई हम आप कैसे हो देवताओं मुनिंद्र इनके लिए भी गोपनीय हो इनके लिए भी दुर्लभ पद मैंने आपको प्राप्त कर लिया ध्रुव कह रहे हैं ध्रुव के वचन ये कि मैं पिता के राज्य को प्राप्त करने के लिए इच्छा कर रहा था परंतु पिता के राज्य को प्राप्त करते करते और आपको प्राप्त कर लिया मैंने जो देवताओं, मुनिंद्रों के लिए भी दुर्गम है मेरी दशा बिल्कुल वैसी ही हुई यहां पर दृष्टांत अलंकार है बिंब प्रतिबिंब भाव से जहा पहली बात का दूसरी बात से पोषण किया जाए वहां पर दृष्टान्त अलंकार होता है बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहां पर दृष्टान्त होता है तो यहाँ पर कह रहे हैं जैसे कांच को ढूंढने के लिए कोई चला था और उसको दिव्य रत्न मिल जाए ऐसे ही प्रभो आज मैं कृतार्थ हो गया और बरम नाचे अब मुझे कोई बर मांगने की इच्छा नहीं संसार भ्रमित कौन भाग्य केहो तरे संसार में भ्रमण करते हुए भाग्य माने श्री कृष्ण कृपा किसी के ऊपर आ जाए तो केहो तरे कोई तो तर जाता है नदी प्रवाहे ये काष्ट लागिन तीर जैसे नदी के किनारे बहुत से पेड़ टूट करके बहे हुए चले जाते हैं परंतु तो कोई पेड़ वो तो किनारे लग जाता है और कोई बहता हुआ रह जाता है ऐसे ही जैसे नदी ने किसी झोंपड़ी को बहाया तो झोंपड़ी का कोई काष्ठ कोई तो किनारे लग जाता है और कोई किनारे नहीं लगता है वो बहता रहता है तो ऐसे ही ठाकुर की कृपा न जाने कब किसके ऊपर हो जाए जो कोई तट जाता है और कोई संसार में बहते हुए रहता है नई ममाधमस्यादेवाचर्शनम ह्रियमाण काल नद्या क्वि तरते कशन इसी बात को जो कारका में माने प्यार में जो बात कही थी बांग्ला में वो बात आप संस्कृत में कह रहे हैं संस्कृत की बात का ही अनुवाद था जैसे नव मम अधम से वा चतुर्दर्शनम बोलो मुझे अधम को आपका दर्शन हो गया यह बड़े भाग्य की बात है इससे बढ़कर के और कौन से भाग्य की बात होगी कि मुझे अधम को भी आपका दर्शन हो गया ह्री मानक काल नद्या काल रूपी नदी में बहा हुआ चला जा रहा था पंत कश जैसे नदी में बहुत से लकड़ी बह रही है कोई नदी लकड़ी किनारे लग जाती है कोई लकड़ी बहती रहती ऐसे ही संसार में न जाने आपकी कृपा कम मिल गई ये मेरे लिए एक अद्भुत बात हो गई है कौन भाग्य कारो संसार क्षयोन्मुख हो किसी किसी के भाग्य से किसी का संसार समाप्त हो जाए भाग्य शब्द यहां पर कृपा का वाचक है कहेंगे भाग्य पर वह तो भाग्य भाग्य नहीं है कोई कर्म के द्वारा प्राप्त तो होने वाली भाग्य की बात नहीं है यहां पर न जाने किस कारण से ठाकुर की कृपा हो जाए कृपा अनर्गल है उसमें कोई सीमा नहीं है किसी ने प्रार्थना की और ठाकुर कृपा कर दे किसी के ऊपर हमने तो कोई साधन किए नहीं है परंतु तो गुरुदेव ने यदि हमारे ने प्रार्थना कर ली तो लोग हमारा कल्याण हो गया बिना बिना साधन के तो इसमें यही ही दिखा रहे हैं इसी को दिखा रहे हैं कौन भाग्य न जाने किस के ऊपर कब किसकी कृपा हो जाए और तो उस कृपा के कारण संसार क्षयोन्मुख हो जाता है सार्वस तवे कृष्णे रति उपजाय तब साध संग से श्री कृष्ण के चरणारृंद में रति उत्पन्न हो जाती है भक्ति के साथ में एक शब्द जोड़ा हुआ है यदचा भाग्योदय भाग्योदय और भाग्य का मतलब है कृपा न जाने कब कैसे कृपा जाने के नाप परम स्वतंत्र ये तद भक्त कृपा जात भाग्योदयो यदा की परिभाषा विश्व चकुर्दी ने ये उसमें परिभाषा में ये अक्षर दिए परिभाषा इस तरह से दी कि के नापे परम स्वतंत्र कृपा जात भाग्योदय परम स्वतंत्र अब साधु की जो कृपा है उसका कोई कारण नहीं है साधु क्यों कृपा कर रहा है पता नहीं किसी को बिना कारण के ही कृपा कर दे तो केना पे परम स्वतंत्र परम स्वतंत्र तद भक्त कृपा जात कृष्ण की कृपा और कृष्ण के भक्ति की कृपा इससे होने वाले भाग्योदय माने कोई अपूर्व कृपा प्राप्त हो गई अब कृपा का कोई कारण हो ये जरूरी नहीं कृपा का आकर्षण तो है पंथ कृपा का कारण नहीं हमारा अपना प्रयास कृपा को आकर्षित करने के लिए उपयोगी होगा पंथ कृपा स्वतंत्र है चाहे तो किसी के ऊपर भी कृपा हो जाए चाहे जन्म भर माला घिस जाए पर तो घिसे, ऐसी दशा भी हो सकती है कभी कृपा हो कभी कृपा नहीं हो ठाकुर कृपाल सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो ये ये अविश्वास नहीं करना चाहिए ये हैं कृपाल तो कौन भाग्य कारो संसार क्षयोन्ख है किसी के भाग्य से किसी का संसार क्षयोन्मुख हो जाता है साधु संग तवे कृष्ण रति उपजाए तब साधु संग के द्वारा रति उत्पन्न होती है तो यदच्छा का तात्पर्य है किसी साधु के द्वारा चाही गई कृपा कोई साधु गुर्जन इस जीव के ऊपर भी अनुख कर दे कि इस जीव के ऊपर भी कृपा करो तो ठाकुर कृपा करते हैं ये है यदि तो भाग्योदय साधु संघ की कृपा से ही उत्पन्न होता है फिर से कहते साधु संघ कर होता है साधु कृपा करते हैं तो भाग्योदय की प्राप्ति होती है भाग्योदय होता है तो भगवत भक्ति होती है तो यदच्छा का तात्पर्य है भजन करने का भाग्य उदय होना और ये भजन करने का भाग्य उदय होगा कृपा के द्वारा साधु की कृपा के द्वारा तो पहले साधु की कृपा होगी तब उदय होगा तब भजन होगा जो तो का अंतिम अर्थ होगा बोल तो कृपा सीधे सीधा होगा कृपा भवाप वर्गो भ्रम तो यदा भवित कितना सुंदर श्लोक वास्तव में इस अध्याय के तो एक एक पंक्ति अपने आप में रत्न एक एक पंक्ति एक एक कार्य का अपने आप में पूरा एक सिद्धांत एक पूरे के पूरे जो भजन का जो सिद्धांत है डॉक्टराइज वो उनको प्रस्तुत कर रही है भवाप यदा भ्रम तो यदा भवे समागमो समागम तदेव सद परावरिशे तोय जायते रते ही। हे प्रभु हे अच्युत जनसी सत्समागम यदा भवित जीव को जब समागम की प्राप्ति होगी किसी संत के समागम की प्राप्ति होगी उसी समय सत्संगमो यदि जिस समय सत्संग होगा तदेव सदगत उसी समय संतों की परम गति रूप हे कृष्ण आप में परावरेश आप सब कार्य कारण के ईश्वर ईश्वर होकर के विराजमान है परमाने परमाने पर कार्य और अवर माने कारण परावरेश रहते तो ही, ही पर और अवर माने परमाने कार्य जो पीछे हो और अवर माने जो पहले हो तो परावरेश्वी तो जायते रति कार्य कारण रूप आप में परमाने जो बाद में हो और अवर जो पहले हो माने कारण और कार्य इन में तो ही ही। सब में त्वी जायते रहती आप सबके ईश्वर होकर के विराजमान हो हैं ऐसे आप में रति उत्पन्न होगी भवाप वर्ग कहने का तात्पर्य है कि संत समागम होने पर संसार की प्राप्ति सुनिश्चित है इसलिए सत्समागम का एक विशेषण दिया सत्समागम किसको कहेंगे बोले भवाप वर्ग संतों का संग मिल गया तो समझ लो संसार की निवृत्ति तो हो गई भवाप वर्ग जैसे जो कार्य अत्यंत सुनिश्चित हो किसी कार्य को करने से कोई फल अत्यंत सुनिश्चित हो तो फल की प्राप्ति भविष्य में होने वाला जो फल है उसको भूत की तरह से निरूपण कर दिया जाएगा जैसे सुनिश्चित है किसी का जाना कोई पूछ रहे हो कब जा रहे हो बोल चला गया जी यहां से कब जाओगे बोल बोलो चल दिया चला गया अब गया नहीं है वो आप बैठा है वही परंतु तो कह देगा कह देगा चला गया ऐसे ही सत्संग होगा सत्संग के बाद में साधन किया जाएगा साधन करने पर साधन की सिद्धि होगी तब जाकर के संसार की निवृत्ति होगी तो अभी बहुत दूर की बात है पंथ क्योंकि सुनिश्चित है इसे कह दिया गया कि भवाप वर्ग के अब तो संसार की निवृत्ति हो ही गई तो जहां अत्यंत सुनिश्चितता होती है वहां अत्युक्ति अलंकार का चौथा जो भेद है यह अतिशोक्ति अलंकार का एक भेद है कि कार्य करने के पहले फल का निरूपण कर देना यह अतिश्योक्ति अलंकार हो गया हल्प्रगोल का ये एक स्वरूप है कि जहां सुनिश्चितता होती है वहां पर पहले ही निरूपण हो गया किसी विद्या ने अच्छी पढ़ाई की है अभी परीक्षा दी नहीं है उसने परंतु तो आशीर्वाद कह रहे हैं बेटा तू चिंता मत कर तू तो पास हो गया अभी पास का हुआ है अभी तो परीक्षा देगा फिर कॉपी जचेंगी तब रिजल्ट आएगा रिजल्ट घोषित होगा तब जाकर के वो पास होगा परंतु तो जैसे कह दिया जाए सुनिश्चितता देख करके विद्यार्थी के गुरु को देख करके कि बेटा तू तो पास हो गया तू चिंता ही मत कर परीक्षा दिया ऐसे ही यहां पर कह दिया गया भवाप वर्ग संत की कृपा जब होती है तो संसार की निवृत्ति सुनिश्चित है इसलिए संत कृपा को ही भवाप वर्ग कह दिया गया अत्यंत सुनिश्चित होने के कारण सत्संगमो यद तदेव सब संतों का संग होता है तभी परावरेश तो आप कार्य और कारण इन दोनों के स्वामी हैं आप में रति उत्पन्न होती है कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपों अब श्री कृष्ण जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं उसे गुरु उसे भेड़ा देते हैं किसी संत से भेड़ा देते और गुरु के रूप में और अंतर्यामी हृदय में भी बैठे हैं अंतर्यामी के रूप में भी वे सिखाए आपने वे उस शिष्य को शिक्षा देते हैं गुरु दो प्रकार के एक गुरु हैं अंतर्यामी और दूसरे हैं आचार्य आचार्य गुरु फिर से चार प्रकार के श्रवण गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु और सदगुरु तो यहाँ पर गुरु और अंतर्यामी इन रूपों में श्री कृष्ण कृपा कर देते हैं अंतर्यामी रूप में तो जीव मात्र के में बैठे हैं परंतु तो अंतर्यामी की बात को हम मानते नहीं हैं कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं उनकी उपेक्षा कर देते हैं परंतु तो आचार्य गुरु जो हैं उनकी बात को मानते हैं आचार्य गुरु चार श्रवण गुरु वो जो कृष्ण कथा को श्रवण कराए वे हो श्रवण गुरु भागवत गीता रामायण जी इनको पढ़ाएं, सिखाएं, सुनाएं, वे हो गए गुरु दूसरे होगे शिक्षा गुरु जिनके पास में बैठ करके भजन की शिक्षा ली जाएगी कि कैसे बैठो कैसे आचमन करो कैसे माला पकड़ो कैसे नाम किया है उसको ठाकुर को समर्पण करो ऐसी सेवा करो ये होगे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जो कृष्ण के साथ में संबंध जोड़े जैसे वन बधु इनकी भावर पढ़ाई जाए विवाह कराया जाए ऐसे वे हो गए दीक्षा गुरु कृष्ण के साथ में जैसे भावर करा रहे हैं जैसे कृष्ण के साथ में दीक्षा देकर के दे आत्मा इन सबों को कृष्ण को गोपीजन बल्लभ को समर्पित करा रहे वे हो गए दीक्षा गुरु और चौथे हैं सदगुरु जो सिर के ऊपर हाथ रखें और हाथ रखने के साथ ही साथ अश्रु रोमांचकंप उदय हो जाए और सात्विक भाव जो है वो सात्विक भाव उदय हो जाए उनकी कृपा से और हृदय में स्फूर्ति हो जाए तो गुरु की प्राप्ति होना कृपा फिर गुरु की शरणागति प्राप्त करने करके कृपा ही चाहिए गई फिर उनकी कृपा के द्वारा साधन जो किया गया वो कृपा साधन का फल भी श्री कृष्ण की कृपा ही और उस कृपा की अनुभूति में श्री गुरुदेव के आशीर्वाद के द्वारा सब जगह जोड़ी हुई है कृपा कहीं भी छूटी नहीं है कृपा सब जगह चिपकी हुई है और यही कृपा इसी शब्द को भाग्य कहा गया इसी को यदा कहा गया तो कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है कृष्ण यदि किसी भाग्यवान के रूप कृपा करे तो गुरु माने आचार्य गुरु के रूप में और अंतर्यामी अंतर्यामी के रूप में आचार्य गुरु चार प्रकार के श्रवण दीक्षा शिक्षा और सदगुरु ये चार प्रकार के और अंतर्यामी गुरु के रूप में सिखाए आपने वे अपने आप की शिक्षा देते हैं इसी को कहते हैं नैमोपयात्यपचित मुनियो वयम चौव्यपचित कवियवेश ब्रह्मयुषाप कृतमुध मुद स्मरता योतर बहस्तनताम अशोम विदुन्मन आचार्य चैत्य बपिशा स्वगतिम व्यनकती नहीं वो उपयंती अपचेतिन हे गुरुदेव हे कृष्ण हम आपकी कभी भी उपकारों से हम पार नहीं हो सकते हैं अपचिति माने आपके उपकार का हम प्रत्युपकार नहीं कर सकते हैं नहीं वो उपयती अपियंती हम आपने जो उपकार हमारे के ऊपर किए हैं उनसे हम कभी उर्ण नहीं हो सकते अपचिति माने उण होना हम कभी उण नहीं हो सकते कव माने बड़े बड़े विद्वान भी तब ईश हे गोविंद आपके उपकारों से हम कभी उर्ण नहीं होंगे ब्रह्मा भले हमको ब्रह्मा की आयु में मिल जाए और कृतम वृद्ध आपने रु मुदाह रुद्ध माने सम्बध मुदा माने आनंद हमको प्रदान किया ऐसे आपका स्मरण करते हुए आपने हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं उनका कृतम रुद्ध मुदाह जो अत्यंत आनंद रहने वाले हैं ऐसे स्मरणतः आपके उपकारों का स्मरण करते हुए हम कभी भी आपसे उरण नहीं हो सकते हैं गुरुदेव से कभी भी उर्ण नहीं हुआ जा सकता क्योंकि योन बहि तनुताम जो शरीरधारी हैं उनके भीतर और बाहर अशुभम विधुनवन उनके जितने भी अशुभ हैं उनको आप दूर करते हो आप भीतर और बाहर तनु भ्रता मान शरीर धारण करने वाले व्यक्तियों के अशुभम विधुनवन उनके जितने भी बहिर्मुख्तारूपी अशुभ हैं कृष्ण का त्याग करना इन ये जो अशुभ हैं इनको मन मान दूर करते हुए आप विराजमान हो कैसे कैसे दूर करते हो उसके लिए कह रहे हैं कि आचार्य चैत्य बपुषा कभी आचार्य के रूप में और कभी चैत्य माने अंतर्यामी गुरु के रूप में पांचों गुरु हो गए आचार्य में चार गुरु आ गए स्वरण शिक्षा दीक्षा और सदगुरु ये चार तो हो गए आचार्य और चेत्ति माने अंतर्यामी गुरु के रूप में पांचवा हो गया अंतर्यामी गुरु इनके रूप में स्वागतम व्यनती आप अपनी गति को ही व्यक्त करते हैं अपने आप को व्यक्त करते हैं साधुसंगे कृष्ण भक्ति श्रद्धा यदि हो। संग होने पर कृष्ण भक्ति होने पर यदि साधु संग के द्वारा कृष्ण भक्ति होगी साधु संगे कृष्ण भक्ति संग होने पर कृष्ण भक्ति उत्पन्न होगी संस्कृत में एक नियम है इसको भावे सप्तमी कहते हैं भाव माने क्रिया एक कार्य के होने पर दूसरा कार्य जहां होता है तो पहले कार्य के कर्ता में भी सप्तमी विभक्ति आती उसको भावे सप्तमी कहते तो यहां पर वही ये है साधुसंगे कृष्ण भक्ति पहले साधुसंग हुआ साधु संघ होने पर कृष्ण भक्ति उत्पन्न हुई और कृष्ण भक्ति होने पर श्रद्धा यदि यदि श्रद्धा उत्पन्न होती है तो भक्ति फल प्रेम है भक्ति का फल प्रेम उत्पन्न होगा और संसार्षय और उससे संसार क्षय हो जाएगा भक्ति का फल प्रेम प्राप्त होगा और प्रेम प्राप्त होने पर संसार क्षय को प्राप्त हो जाएगा इसी को कह रहे हैं यद छया मत कसाधव जात शुद्धस्तुअपान कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ यद माने सौभाग्य कृपा कृपारूपी सौभाग्यो यद माने रूपी सौभाग्य जब जीव को कृपा रूपी सौभाग्य मिला तो मत कसाधव जात शुद्धस्तुअपान किसी व्यक्ति की मेरी कथा आदि में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी न निर्विण लो सकता है ऐसा व्यक्ति भले अभी न तो पूरा व्यक्त हुआ है सन्यासी हुआ है न निर्विण संसार से एकदम छूटा नहीं है और संसार में न सकता संसार में आ सकते भी नहीं है लोग सामान्य हम शरीर के जीवों की दशा संसार की तो बुराई करेंगे और संसार को छोड़ भी नहीं सके दोनों स्थिति निर्विन्न न तो संसार से पूरी तरह से निर्विण माने विरक्त हुए और न संसार में अत्यंत आ सकते हैं ऐसे जो व्यक्ति है वे भक्ति योगों से सिद्धा संसार की बुराई भी करते हैं और संसार को छोड़ भी सकते नहीं है पेवामिच शपामिच रसोई बनी और उसकी बुराई भी करते जा रहे हैं ये क्या बना करके रखा है गायक जैसा बाट इसमें ना मसाले बोल रहे हैं ना घींग बोल रही है ना कुछ बोल रहा है ये क्या बना करके रखा है और खाते भी जा रहे कोई बात है क्या तो जगत की स्थिति यही है संसार में रहता है संसार की निंदा भी खूब करता है और संसार को छोड़ भी नहीं सकता तो वो दशा न निर्विन्न है न तो विरक्त है और न अत्यंत आसक्त है भक्ति योगों से सिद्धता भक्ति योग उसको सिद्धि प्रदान करने वाला होता है भक्ति हो उसको सिद्धि देता है महत कृपा बिन्न को में भक्ति ना है। कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नहीं क्षय भक्ति कृपा बिन कोने कर्मे दुनिया भर के जितने भी कर्म तुमको पता है कल डालो कुछ नहीं होगा ठन ठन पाल कर्म किसी भी कर्म को चाहे कर्म कांड हो चाहे योग हो चाहे ज्ञान हो मात कृपा भी नहीं संत की कृपा नहीं है तो संत की कृपा नहीं होने पर किसी भी कर्म के द्वारा कभी भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है किसी संत की कृपा होगी तभी भक्ति उत्पन्न होगी और कृष्ण भक्ति दूर रहो कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है संसार का क्षय भी नहीं हो सकता है यदि भक्ति नहीं है तो संसार का क्षय भी नहीं कितना स्पष्ट रूप से कहते हैं है किसी की हिम्मत ऐसा कि भक्ति के बिना संसार क्षय भी नहीं होगा एक सिद्धांत की बात कह दी निर्णय कितना भी विचार करते रहो हम ब्रह्मास्मी सो हम तब तुमसे सब विचार करते रहो कुछ नहीं होगा जब तक राम नाम नहीं जपोगे भजगोविंदम भजगोविंदम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया कि महत्कृपा बिना महात्पा के बिना भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक, तक संसार में नृत्य नहीं हो सकता है प्रेम की प्राप्ति होना तो बहुत दूर की बात तो कृष्ण भक्ति दूर रहो प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होना तो बहुत दूर की बात है संसार में क्षय नहीं होगा तुम्हारा और एक ज्ञानी को भी संसार क्षय करने के लिए चिन्ह में हरिनाम का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा सात्विक ज्ञान के द्वारा उसके संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है ज्ञान है सात्विक भक्ति है निर्गण निर्वण के द्वारा ही संसार की निवृत्ति होगी सात्विक ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति नहीं होगी और इसी को पंचम स्क में श्री जर्मर जी कह रहे हैं कि रघुगण तपसा में कि अरे रघुगण उन कृष्ण की प्राप्ति तप के द्वारा नहीं होती है हवन करने से इज्ज़ा माने हवन हवन करने से भी उनकी प्राप्ति कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है निर्वपनाथ तीर्थ स्नान और तर्पण करने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है कितने भी तीर्थ नहा कितने भी यज्ञ कर लो कितना भी तप कर लो और ग्राहक बाह अथवा सुंदर महल बनवा लो उनके द्वारा भी धर्मशाला आदि जो तीर्थ यात्रा जो पुण्य के कार्य है किसी दूसरे के लिए ग्रह इत्यादि बनाना उससे भी परम कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी धर्मशाला आदि जो दान और दान के जो कार्य हैं उनको करने पर भी कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी निर्मणा ग्राह तो पूर्त दान पूर्त ये दो प्रकार के दान हैं दान उसे कहते हैं जिसमें गृहीता का पहले से पता हो कि ब्राह्मण अमुक गोत्र के अमुक्राह्म ये गाय मैं अमुक गोत्र के अमुक ब्राह्मण को अमुक फल प्राप्त करने के लिए दे रहा हूं संकल्प में पहले बोल दिया जाएगा क्या अमुक गोत्र ब्राह्मण है ऐसा बोल दिया जाएगा तो जहां पर भोगता का पहले से पता है और सुनिश्चित है उसको कहेंगे दाम जहां पर कोई चीज बनवाई इसका उपयोग कौन करेगा ये पता नहीं है पहले से उसको कहेंगे पूर्त जैसे किसी ने कुआं खुदवाया बाबड़ी बनवाई तालाब बनवाया अब उस तालाब में कौन पानी भरेगा कौन स्नान करेगा ये पहले से पता नहीं है धर्मशाला बनवाई कौन आकर के टिकेगा ये पहले से पता नहीं परंतु तो सबके लिए बनवा दी गई तो उसको कहेंगे पूर्त तो दाम और पूर्त में ये अंतर तो यहां पर ये कह रहे हैं कि निर्वपना और ग्राह स्नान इनके द्वारा और पूर्त जो बनाए धर्मशाला इत्यादि बनाई उनसे भी कोई लाभ की प्राप्ति नहीं है न छंदसा वेदों का अध्ययन करने से श्री की प्राप्ति नहीं होगी और न ही वल अग्नि सूर्य जल अग्नि सूर्य इनकी आराधना करने से भी कृष्ण मिल जाएंगे यह भी निश्चित नहीं है कृष्ण मिलेंगे काय के द्वारा बोले महत्पाद रजोभि संतों की चरण रज का अभिषेक जब तक नहीं किया जाएगा संतों की चरण रज से अभिषेक जब तक नहीं होगा तब तक भक्ति रूपी भक्त रूपी राज्य सिंहासन के ऊपर कोई नहीं बैठ सकता है जैसे राज्य सिंहासन के ऊपर जिसका अभिषेक हुआ है वही बैठेगा ऐसे ही भक्त रूप भक्ति रूपी सिंहासन के ऊपर भक्त बनकर के बैठना उसी का संभव है जिसका के श्री भक्तिजनों की रज से जिसका अभिषेक हुआ तो जैसे राज्यभिषेक के लिए राज्य प्राप्ति के लिए राज्य अभिषेक की आवश्यकता ऐसे ही भक्त पद को प्राप्त करने के लिए जब तक श्री वृंदावन के सेवा कुंज की राज श्री राधा कुंड की राज श्री गोपी तालाब की गोपी चंदन की राज जब तक के श्री थामे की श्री तुलसी राज, इनके द्वारा भगवत प्रसादी चंदन उस रज उसे जब तक तिलक धारण नहीं किया जाएगा तब तक भक्त पट्ट सिंहासन के ऊपर उस व्यक्ति का अभिषेक नहीं माना जाएगा इसलिए वैष्णव तिलक की बहुत अनिवार्यता है तो बिना महत्पाद रजो अभिषेकम के चरणारिंद का जब तक अभिषेक नहीं किया जाए एक नई समस्या आ गई महत्व कौन मज्जन अभिषेकम मत किसको कहा जाएगा अब मत की यदि व्याख्या करने के लिए चलेंगे तो महत्व की व्याख्या करने में अपने आप यह निर्णय होगा मत शब्द जहां जाकर के रुकेगा, वो रुकेगा श्री राधा रानी में नारजी महत्व को ढूंढने के लिए चले कृष्ण कृपा का अधिकारी कौन है सबसे पहले प्रयाग में किसी मांडलिक राजा को देखा उसने कहा मेरे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है कृष्ण कृपा है दक्षिण में जो चक्रवर्ती राजा है उनके ऊपर नारद जी गए उससे कहने लगे आपके ऊपर कृष्ण कृपा है बोला मेरे ऊपर कृष्ण कृपा कहा है? मेरा तो कितना सवैभव और आए दिन मेरे सामने समस्या ही समस्या आती रहती है कभी पता लगता है कि सीमांत में उस छत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया मैं सेना लेकर के जाता हूं उसको दवाता हूं उसको बंदी बनाता हूं कभी पता लगता है कि उस छत्रप ने राज्य में टैक्स जो वसूल किया वो उसका गबन कर लिया है खा गया राजकोष में नहीं आया है मैं उसके ऊपर दंड लगाता हूं तो मैं तो सदा चिंता में हूं मेरे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है बस इसी व्यवस्था में लगा रहता हूं कृष्ण कृपा का अधिकारी यदि कोई है तो इंद्र है जी तो पहुंच गए इंद्र के पास में और इंद्र की बड़ाई करने लगे आहा ठाकुर जब जब भी तुम्हारे ऊपर आपत्ति आती है तब तो ठाकुर अवतार धारण करते हैं देवता गैया ब्राह्मणों के हित के लिए और ठाकुर तुम्हारे छोटे भाई होकर के उपेंद्र बनकर के विराजमान हुए बामन बनकर के विराजमान हुए तुमको बड़ा भाई बनाया और स्वर्ग के राज्य के ऊपर तुमको बैठाया बैठ स्वयं नहीं बैठे इंद्र बोला जी मेरे ऊपर कृष्ण कृपा कहा है मैंने तो ब्रिजवासियों का नाश करना चाहा उनके ऊपर वर्षा की और कृष्ण ने कैसी मुझे मुंह दिखाने लाए कहीं नहीं छोड़ा मेरा यज्ञ नष्ट कर दिया मेरा अच्छा खासा यज्ञ करते थे ब्रिजवासी मेरे यज्ञ का खंडन कर दिया और अब सब गिरिराज की पूजा कर रहे हैं तो मेरे ऊपर कृपा कहा है और मैं तो एक एक छोटी छोटी सी चीजों के लिए कृष्ण से अनेक बार भिड़ जाता हूं एक पेड़ पौधे के लिए एक पेड़ के लिए कल्प वृक्ष के लिए कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ गया कृष्ण ने जहां दंडा उठाया धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया मेरी आतंक आ गई वो तो अच्छा हुआ नहीं तो मैं तो कभी का मर जाता का एक बार चला नहीं था उसके पहले मैंने पैर पकड़ लिए मेरे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है कृष्ण कृपा के अधिकारी यदि कोई हैं तो ब्रह्मा जी जिनके आदेश से मैं इंद्र बना हूं वे इंद्र इंद्रबरुण कुबेर सबको नियुक्त करने वाले हैं नारजी तो पहुंचे ब्रह्मा जी की वंदना करने लगे बोले हे पिता आपके बराबर कोई नहीं है क्या आपके आपका वैभव है और आप सारे भक्ति शास्त्र के प्रथम संप्रदायों के आद्य आचार्य हैं नारायण ने आपको कृपा करके श्रीमद भागवत प्रदान की आप प्रथम आचार्य हो करके विराजमान हैं ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य होकर के विराजमान है ब्रह्मा जी बोले अरे क्यों मेरी हंसी करता है बेटा नारद मैं तो चोटता हूं ब्रिज के बछा बालकों को और चोरा लिया और कृष्ण के सामने भी जाने में अब मुझे संकोच होता है मेरे ऊपर कृष्ण कृपा कहा है कृष्ण कृपा के अधिकारी यदि कोई है तो वो तो बैकुंठवासी हैं भगवान के नित्य पार्षद शिव जी है मैं यदि किसी को बरदान देता हूं तो भगवान मुझे टोक देते हैं और शिवजी असलों को खूब बरिदान देते हैं परंतु शिव को कभी नहीं टोका भगवान ने कि ऐसा बरदान क्यों देते हो और मैंने एक बार हिरण्य कश्यप को बरदान दे दिया तो भगवान ने सभा के बीच में मेरा माजना पार दिया कि मईवम पद्म अरे जड़ बुद्धि कमल से उत्पन्न होने वाला जैसा बाप वैसा ही बेटा ऐसे बरदान दिए जाते हैं हिरण्य कश्यप ने मेरे भक्त प्रहलाद को कितना कष्ट दिया खबरदार ऐसे बरदान मत दिया करो शिव जी खूब वरदान देते हैं धुआंधार बरदान देते हैं शिव को कभी नहीं टोका मैंने एक बार दिया तो मेरा माजना पाड़ दिया मुझे टोक दिया तो मेरे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है शिवजी के ऊपर कृष्ण कृपा है नारी जी तो पहुंचे शिवजी के पास में और लगे बड़ाई शिवजी दुखी हो रहे हैं बोले भैया मैं तो मोक्ष देने वाला और इस मोक्ष को कोई भी भक्त का ग्रहण करता नहीं मैं भोग देने वाला हूं और मेरे भोग को प्राप्त करके सारे असुर अनियंत्रित हो गए तो मैं तो भक्तों का विरोधी उनका पक्षपाती हूं जो असुर हैं, वे सब मेरी आराधना करते हैं और मैं उनको देता हूं और उससे भक्तों को कष्ट होता है मेरे ऊपर कृष्ण कृपा है ही नहीं मैं मोक्ष चाहे ना भोग चाहे भक्तगण वे तो सेवा चाहते हैं कृष्ण कृपा के अधिकारी जो है वे तो बैकुंठ के पार्षद हैं नारद जी और बैकुंठ में जाने लगे श्री पार्वती जी बोली कि नारद बाबा मेरी बात सुन जाओ बैकुंठ में भी सबसे सहिष्ठ यदि कोई है तो लक्ष्मी जी हैं जो नारायण के बक्षस्थल के ऊपर क्रिया करती है तो परम प्यारी है उनकी कृपा से ही सब भक्तों को भक्ति की प्राप्ति होती है श्री के अनुग्रह के बिना नारायण के अनुग्रह की प्राप्ति नहीं होती है वे श्रीमद नारायण कहकर के ही उनकी समाराधना अष्टाक्षर मंत्र इत्यादि में की जाती है तो लक्ष्मी सर्वश्रेष्ठ हैं उनकी कृपा से ही नारायण की कृपा की प्राप्ति होगी श्री नाद जी तो लक्ष्मी जी के पास में जो जाने लगे वैकुंठ में शिव शिवजी ने रोका बोलो रुको रुको अभी अभी ध्यान आया लक्ष्मी से भी बढ़कर के एक व्यक्ति है जिसके ऊपर नारायण की कृपा ज्यादा है बोलो वो कौन बोले प्रहलाद भगवान ने जिस समय नृसिह अवतार धारण किया लक्ष्मी के मनाने पर भी नहीं आए लक्ष्मी भी बह कर भाग गई नृसिंह के भयंकर क्रोध को दे करके परंतु प्रहलाद ने प्रणाम किया तो सिंह भगवान का क्रोध बिल्कुल शांत तो हो गया इसलिए लक्ष्मी से भी ज्यादा प्यारे यदि कोई हैं तो प्रहलाद जी एक काम करो कृष्ण कृपा का यदि कोई दर्शन करना है तो तुम प्रहलाद के पास में जाओ एक काम करना मेरी तरफ से भी प्रहलाद को आशीर्वाद देना मैं तो नहीं जा सकता हूं यहां पर कैलाश में और लोक में यहां से छोड़कर करके मैं एक एकाएक नहीं जा सकता हूं बिना कैसे जाऊं इसलिए तुम जा रहे हो तुम्हारा करने का अधिकार है तुम मेरी ओर से भी आशीर्वाद देना और एक बात ध्यान रखना प्रहलाद के सामने जाकर के कहीं उसको प्रणाम मत करने लग जा क्योंकि तुम वो गुरु और तुम यदि प्रहलाद को प्रणाम करोगे तो प्रहलाद इतना दुखी हो जाएगा के रोने लग जाएगा मुंह छपा के बैठ जाएगा और वो फिर तुमसे बोलेगा नहीं तो उसे यदि बातचीत करनी है तो जाकर के उसकी बड़ाई करना पंच प्राम मत कर देना हाथ बन जोड़ देना उसके आगे उसको अपने गले से लगाना मेरी तरफ से भी आशीर्वाद देना स्नेह प्रकट करना और फिर देखो उसकी बड़ाई करोगे तो वो अपने आप उगल पड़ेगा उसकी भक्ति सामने प्रकट हो जाएगी नारजी गए और प्रहलाद की जो बड़ाई करने लगे कि बेटा तू भक्तों का पिछरूप धरक है भक्तों का नमूना है प्रहलाद जी बोले अरे महाराज मेरे ऊपर कृष्ण कृपा कहा है प्रभु ने मुझे राज्य दे दिया कृपा होती तो मुझे राज्य देते मुझे एक मनमंत्र का असरों का राज्य दे दिया और मुझे अपने साथ में नीले गए नृसिंह भगवान मैं अभी भी असुरों के बीच में फंसा हुआ हूं कृष्ण कृपा के अधिकारी यदि कोई हैं तो वे पांडव हैं जिन्होंने मेरे चरित्र को भी सुना प्रहलाद जी के चरित्र को नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाया था बल पांडव वे कृष्ण कृपा के अधिकारी हैं जी तो चले पांडवों के पास में और पांडवों की एक एक की बड़ा करें कि भीमसेन ऐसे और अर्जुन इतने मित्र और ऐसी भक्ता कि ठाकुर उनकी रक्षा करने के लिए दौड़ दौड़ करके आए द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की नकुल सहदेव के ऊपर कितना स्नेह ठाकुर का विराजमान है युधिष्ठिर को राज्य गद्दी के ऊपर बैठाया स्वयं सेवक बन करके अर्जुन के रथ को हांकते हुए विराजमान हुए और अर्जुन रो रहे हैं बोल मैं पहले यह समझ रहा था मुझ पे अपराधी अपराध बने श्री कृष्ण ने ऐसा आचरण करके मुझे अपना अपराधी ही बना दिया हाय उनको मैंने सारथी बना करके हे कृष्ण हे यादव ऐसा कहकर के मैं कृष्ण की हंसी करता रहा उनके साथ में मैं परास के वचन उनके साथ में करता रहा और जरा भी उनके साथ में संकोच नहीं रखा एक आसन पर बैठना एक साथ भोजन करना ये सब करता रहा बराबरी करता रहा और उनकी हंसी करके उनको आदेश देता रहा हा हमारे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है कृष्ण कृपा के अधिकारी यदि कोई हैं तो वो तो यादव हैं हमारे ऊपर कृष्ण की जो कृपा है वो तो केवल कुंती जी के संबंध के कारण है भुआ के संबंध के कारण वरना हमको कौन पूछे कृष्ण के संबंधी नहीं होते तो हमारा तो कोई भजन है नहीं बुद्ध भुआ जी के प्रेम के कारण कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं उनका स्वाभाविक निज अभिमान यादव है तो यादव ही कृष्ण कृपा के अधिकारी हैं हमारा कृष्ण के साथ में जो संबंध है वह तो घगरिया नाटक नाता, नाता है पगड़िया नाता नहीं है पगड़ी का नाता तो उनका यादवों के साथ में उनको अपने वंश का मानते नारद जी तो चले उस समय यादवों की बड़ाई करने के लिए द्वारका द्वारका की एक एक गली नारद जी की छानी हुई कोई भी महल नारद जी से छपा हुआ नहीं है और किसी भी महल में, में नारद जी का प्रवेश किसी भी समय हो सकता है नारद जी के लिए छूट है तो नारायण जी के तो पूरे पूरे महल उनके एक एक गली, एक एक कमरे उनके छाने हुए हैं सत्य नारायण जी जो पहुंचे सुधरमा सभा में वहां पर सारे यादव कृष्ण की प्रतीक्षा देख रहे हैं कि कृष्ण आए तो कार्यवाही सभा की प्रारंभ की जाए और प्रतीक्षा हो रही है बहुत देर हो गए आए नहीं क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए और भगवान किसी काम में अटक गए हैं इसलिए देर हो रही है जी ने यादवों की उत्कंठा देख करके उनकी जो प्रशंसा की सारे यादव बोले अरे हमारे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है कृष्ण की कृपा यदि कोई है तो हम यादवों में एक व्यक्ति है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कृपा कौन बोले उद्धव ब्रष्णी नाम प्रभुर मंत्री कृष्ण से दया तह सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव उद्धव परम परम कृपा पात्र नाथ जी यदि उद्धव के पास में जाएं तो उद्धव तो बस बोले नहीं एक ही श्लोक बस रटे जा रहे हैं कि बंदे नंद ब्रजश्री राम पादरुम अभिषेक बोलो श्री राधा रानी की जय तो महेशम पादरज अभिषेकम महेशम का तात्पर्य है कि श्री महिय श्याम में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ महेश कौन है सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है बुलश्री राधा तो कह रहे हैं तो रघुगण तो तपसा नहीं जाती बिना महात्मा रजो भीषेकम जब तक संतों की चरण रज नहीं ली जाए तब तक श्री कृष्ण उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है राधा रानी की कृपा से ही कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है तो मैं ये शाम पाद रजो अभिषेकम कहकर के बिना महत्पाद रजो अभिषेकम कह कर के यही कहा कि ऐसे महाजन कौन है महज्जनों की पराकाष्ठा कहाँ हैज्जनों की पराकाष्ठा है श्री राधिका चरण दास से में और इसी चरण दास्य को चली भक्ति को श्री कृष्ण प्रदान करना चाहती किसी सप्तम स्कंध में कह रहे हैं कि नई दुर्क्रिम स्पृशति एक साधक की बुद्धि परम महिमा वाले श्री कृष्ण उनका तब तक उनके अंग्री चरण कृष्ण चरणों को तब तक नहीं छू सकती है नईशा माने साधकों की भक्तों की ईशा माने इन लोगों की इन लोगों को माने साधक तो हम लोगों हम जैसे साधक जो हैं उनकी बुद्धि ता, तब तक क्रमांश कृष्ण के चरणों का स्पर्श नहीं करेगी और जब तक करेंगे नहीं कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं करेंगे तब तक अनर्थाप गमो यदअर्थ अनर्थों का अपगम नहीं होगा सारे अनर्थ जो आ रहे हैं माया का जो त्रताप है उसको दूर करने का एकमात्र उपाय श्री कृष्ण के भजन ही हैं और वो तब तक नहीं होगा भजन जब तक के मही पादरजोकम महान जनों के चरण रजों का अभिषेक नहीं किया जाए और मही साम कौन है बोले ये निर्णय हुआ गोलोक में सारे शास्त्रों ने निर्णय किया कि साम है श्री राजा रानी गोपी का कभी श्री गोलोकनाथ गोलोक में विराजमान है और गोलोक में बहन मंडल में जितनी भी श्रुतियां बेसबूर्ति मांग होकर के श्री गोपाल का स्थगन कर रही है सारे पुराण विराजमान है और स्तुति के बीच में बार बार कह रही हैं कि जब तक भक्तों की महिमा का गायन नहीं किया जाए भक्तों की भक्त जब तक कि भक्ति का आश्रय नहीं ग्रहण किया जाए तब तक हे गोविंद आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती है गोविंद ने पूछा कि भक्तों का आश्रय भक्त कौन है सारी श्रुतियां कह रही हैं कि गोविंद के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उनके वास्तविक माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए भक्ति की अनिवार्यता है भक्ति कैसे मिलेगी बोले भक्तों के चरणों का आश्रय ग्रहण करने से श्री कृष्ण बोले कि उस भक्ति के लिए तो मैं भी लालायित हूं सारी श्रुतियां बोली बोले यदि आप लालायित हो तब भी आपके लिए भी बोल नियम है जो सबके लिए नियम नियम क्या है बोल मह पाद जो अभिषेकम आपको भी भक्तों की चरण रज को अपने माथे के ऊपर धारण करना पड़ेगा यह नियम साधक के लिए भी है और तुम्हारे लिए भी है तुम भी यदि अपनी प्रेम का आस्वादन प्राप्त करना चाहते हो तो अपने प्रेम का आस्वादन तुमको तब तो मिलेगा जब तुम भी भक्तों का रज को अपने माथे के ऊपर धारण करो श्री कृष्ण बोले भाई प्रेम के माधुर्य को प्राप्त करने की तो मेरे हृदय में भी बड़ी अभिलाषा है मैंने भक्तों के ऊपर अनुग्रह तो किया प्रेम करके मुझे प्राप्त करते हैं परंतु तो मेरे हृदय में भी अभिलाषा उत्पन्न होती है कि मैं भी अपने माधुर्य का आस्वादन करूं और प्रेम नहीं है तो मेरे माधुर्य का आस्वादन मुझे भी नहीं हो सकता है तो मैं किन भक्तों का आश्रय करूं बोल मरे सबके लिए एक ही नियम है कि भक्तों की चरम माथे के ऊपर धारण करनी पड़ेगी बोले फिर भक्त कौन है उस समय सारी श्रुतियों ने संपूर्ण शास्त्र उनका निचोड़ बनाते हुए यह कहा कि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो वो सर्वश्रेष्ठ श्री राधा रानी ही हैं। तो एक नियम राजा के लिए भी वही नियम और सेवक के लिए भी वही नियम कि यदि भक्ति प्राप्त करनी है तो चाहे राजा हो और चाहे रंग को हो सबको श्री राधा रानी की चरणरज ग्रहण करनी पड़ेगी आप भी यदि प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो तो आपके लिए भी नियम है कि श्री राधा रानी की चरण ग्रहण करो उस समय ये अभिलाषा धारण करके श्री श्याम सुंदर भी किशोरी जी की चरण रज मांग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि नपारे हम निर्वधि संय जाम स्वध विविधा शापेवा हे प्रिय मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं नहीं पा सकता हूं मधुराधा रानी की जय तो निष्किंचन आना निष्किंचन जो है निष्किंचन माने कृष्ण के अलावा और कोई नहीं चाहे सबके हृदय में कहीं चोर रास्ते से थोड़ी सी निज सुख की कामना है कोई मोरी है कहीं लीक है जिससे कहीं हवा घुस रही है तो सबके हृदय में पर निष्किचन यदि परिपूर्ण है तो वो है श्री पुष्वानंद जिनमें अपने सुख की अभिलाषा बिल्कुल भी नहीं है तो चाहे साधारण रति के अधिकारणी कु हो चाहे महषिगण हो उन सबों के हृदय में थोड़ा सा निज सुख है परंतु श्री ब्रजगोपिक गण हो ब्रजगोपिक गणों में भी जो काय रूपा है उनमें भी, भी अधिकारणी जो अवतारिणी श्री राधा रानी हैं, वे ही मुख्य होकर के विराजमान हैं। इससे निष्किंचन श्री राधा रानी हैं, तो नाम निष्किंचनावनीत यादव यावत निष्किचन जो महेश सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी चरण को धारण करो राधा रानी की चरण लो अतः साधुशास्त्र संग साधुसंग सर्वशास्त्र कौ लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है शास्त्र यही कहते हैं साधुशंकर लव मात्र का साधुसंग लव माने मिनट का एक क्षण का बहुत छोटा सा भाग उस लव मात्र के साधु संघ से भी सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संघस्य ज्ञान कांड का परम फल है अपनर्भाव मोक्ष और कर्म कांड का परम फल है स्वर्ग परंतु कर्म कांड के अंतिम फल ज्ञान कांड के अंतिम फल मोक्ष इनकी भी तुलना यदि भक्ति के साथ में करने के लिए बैठें तो वहां पर भी श्री शिवजी नकार का प्रयोग करते हैं कि नी तो श्री सूत जी भी नकार का प्रयोग करते हैं दो जगह आया ये श्लोक के शिव के भी वचन है और सूर्य जी के भी वचन है तो सौकाली ऋषियों के भी वचन है सौन्नकाली ऋषि कहते हैं कि आधे क्षण का जो सत्संग है उसकी तुलना मैं नहीं करता हूं वहां पर भी नकार देना पड़ा भगवत संग संग भगवान के जो संगी हैं उनके संग उनके साथ में उनका जो संग है मत्संग उसकी तुलना मैं नहीं कर सकता हूं अर्थक कृष्ण गोपाल अर्जुन लक्ष्य करिया जगते राखिया चे उपदेश दिया साध की मेहमा श्री कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य करके उस समय दे रहे हैं उद्धव को लक्ष्य करके भी दे रहे हैं भगवत गीता में कह रहे हैं कि सर्व गुह्यतम भूय में परम बचा संपूर्ण गुह्यतम मेरे सर्वश्रेष्ठ बचन को तू सुन इिय मिति श्री कृष्ण प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि तू मेरा परम प्यारा है इसी में दृढ़ हूं तू मेरा अत्यंत दृढ़ प्यारा है ततो बक्षा परम इससे ते तेरे सामने गोपनीय बात भी कह रहा हूं यह प्रतिज्ञापूर्वक श्री कृष्ण कह रहे हैं कारण दिखाते हुए कि सबसे ज्यादा गुहत्तम जो बात है उसको मैं कह रहा हूं कि मन मना भव मत भक्तो अब यहां पर सर्व गुहतम कहकर के राज विद्या राजगुम मुत्तमम भक्ति की महिमा में नौवे अध्याय में जो बात कहे राजविद्या राजगुहम यहां पर उसी गुह्यम की ओर संकेत कर रहे हैं कि भक्ति सत्संग यह परम गु हो करके विराजमान है सर्व गुह्यतम सबसे ज्यादा गुह्यतम मेरे जो वचन है उनको तू सुन तू मेरा परम परम प्यारा है ततो परम इसलिए मैं तेरे लिए हित की बात कह रहा तेरा कल्याण हो उस बात को कह रहा हूं कि मन मना मत भक्ता तू मुझ में मन लगा मेरा भक्त बन मेरा ही यजन कर मुझे ही प्रणाम कर अंत में मामे वेश सत्यम तू मुझे ही प्राप्त कर करेगा ये बात सत्यम यह बात सत्य है प्रति जाने मैं तेरे सामने सौगंध खा करके कहता हूं प्रति जाने प्रतिज्ञापूर्वक कह रहा हूं क्योंकि प्रियो तो से तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा तू मेरा परम परम प्यारा है इससे सौगंध खा करके मैं कह रहा हूं कि यह बात सर्वुजतम है कि तू मुझमें ही मन लगा इस प्रकार भक्ति की ही सर्वश्रेष्ठ आज्ञा भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है इस बात का यहाँ निरूपण किया गया इस प्रकार भक्ति की सर्वश्रेष्ठता साधनों में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है यह प्रतिपादन कर रहे हैं भूलवृंदावन दिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय नि हरिमो जय श्री राघे श्या्याम